प्रवचन साधना में आहार का महत्व ज्यों की त्यों धर चदरिया प्रवचन प्रश्न भगवान श्री यौन ऊर्जा के संचय और ऊर्दीकरण के संबंध में आहार रसायन डाइट केमिस्ट्री पर प्रकाश डालने की कृपा करें आहार शब्द बहुत बड़ा है डाइट से बहुत बड़ा है पहले आहार शब्द को समझ ले फिर हम थोड़ी सी बात करें आहार का मतलब है जो भी हम बाहर से भीतर लेते हैं वो सब आहार है आंख से देखते हैं एक सुंदर फूल को तो आहार हो रहा है आंख सौंदर्य का आहार कर रही है कान से सुनते हैं एक संगीत को आहार हो रहा है कान ध्वनियों को आहार कर रहा है किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं आहार ले रहा है। किसी की सुगंध नासा पुटों को छू लेती है नाक आहार कर रही है पूरा शरीर आहार कर रहा है रोआ रोआ श्वास ले रहा है रोआ रोआ स्पर्श ले रहा है पूरा शरीर ही हमारा आहार यंत्र है हमारी सारी इंद्रिया बाहर के जगत को भीतर ले जा रहे है लेकिन हम सिर्फ भोजन को आहार समझते हैं उससे भूल होती काम ऊर्जा के उर्ध्वीकरण के लिए समस्त आहार को समझना जरूरी है क्योंकि हो सकता है भोजन आपने बिल्कुल ऐसा लिया हो जो काम ऊर्जा को नीचे न ले जाकर ऊपर ले जाने में सहयोगी हो लेकिन आंख ने ऐसे दृश्य देखे हो जो काम ऊर्जा को नीचे ले जाए और कान ने ऐसी ध्वनिया सुनी हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं और शरीर ने ऐसे स्पर्श किए हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं तो आहार के पूरे पर्सपेक्टिव को देख लेना जरूरी है आंख से भी हम भोजन ले रहे हैं कान से भी हम भोजन ले रहे हैं नाक से भी हम भोजन ले रहे हैं मुंह से भी हम भोजन ले रहे हैं रोए रोए के स्पर्श से भी हम भोजन ले रहे हैं चौबीस घंटे हम भोजन कर रहे हैं बाहर के जगत से बहुत कुछ हमें प्रविष्ट हो रहा है ये जो प्रवेश हमें हो रहा है इसके परिणाम होंगे स्वभावता हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं शरीर में वो कुछ काम करेगा अगर एक आदमी ने शराब पी ली है तो उसका सारा व्यक्तित्व तो दूसरा होगा उसके सारे व्यक्तित्व से मूर्छा छा जाएगी वो वो काम करने लगेगा जो मूर्छा में संभव है एक आदमी ने शराब नहीं पी है तो वो वो काम नहीं कर सकेगा जो मूर्छा में ही हो सकते हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो सब परिणाम लाएगा उसके परिणाम आते ही रहेंगे मुसोलनी के पास एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित ओंकार मिलने गए थे उन्होंने मुसोलनी ने निमंत्रण दिया था इटली गया था संगीतज्ञ तो उन्होंने उन्हें भोजन पर निमंत्रण किया था तब मुसोलनी ताकत में था उसने पंडित ओंकारनाथ से भोजन करते वक्त यह कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण बांसरी बजाते थे तो लोग दीवाने होकर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे ठीक जाने दो लोगों को हो जाते होंगे लेकिन यह मेरी भरोसे में नहीं आती बात कि हरिन भी दौड़ आते मोर भी नाचने लगते ये कैसे हो सकता है तो पंडित ओंकारनाथ ने कहा कि मैं तो कृष्ण नहीं हूं इसलिए वैसी बांसुरी नहीं बजा सकता लेकिन थोड़ा सा का खागा मैं भी जानता हूं वो मैं आपको प्रयोग करके ही बताऊं मुसोलनी ने कहा इससे बेहतर क्या होगा लेकिन वहां कोई वाद्य यंत्र भी ना था वहां तो चम्मच कांटे खाने की मेज पर बैठकर ये बात होती थी तो ओंकार नाथ में चम्मच और कांटों को उठाकर और चीनी के बर्तनों पर बजाना शुरू कर दिया मुसोलि ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और मेरा सिर झुक झुकझुक टेबल से लगने लगा और वो इतने जोर से चम्मच कांटे पटकने लगे कि मेरा सिर उसकी ताल में टेबल पे गिरे और उठे फिर मेरा सिर लहू लुहान हो गया और मैंने चिल्ला के कहा कि बंद करो ये बात अन्य मैं सिर को कैसे रोकू तब उस संगीतज ने बंद किया सिर पर खून की बूंदें आ गई सारा सिर छुल गया मसोली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने कहा मुझे माफ़ करना मुझे पता नहीं था कि संगीत का ऐसा परिणाम भीतर हो सकता है कि मैं रोक ही नहीं पा रहा था शरीर अवस हो गया सिर मेरे हाथ के बाहर हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं कोशिश करूं कोई उपाय नहीं जितनी कोशिश करूं सिर उतने ही जोर से जाके और टेबल से टकराने लगा ओंकार ने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं कृष्ण के बाबत में कोई वक्तव्य दूं ये ठीक नहीं लेकिन इतना हो सकता है तो उतना भी हो सकता है इस्लाम ने संगीत को वर्जित किया इसलिए नहीं कि संगीत अनिवार्य रूप से काम ऊर्जा को नीचे ले जाता है लेकिन संगीत के जितने प्रकार प्रचलित हो उसमें से निन्यानबे प्रतिशत काम ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाने वाले शायद एक संगीत मुश्किल से जगत में बचा है जो ऊर्जा को ऊपर ले जाए वो भी खोता जा रहा है उसका भी कोई उपाय बचाने का नहीं दिखाई पड़ता वैसे सूफी फकीरों के नृत्य है जिनको देखते देखते देखने वाले ध्यानअस्थ हो जाए गुरजेब सूफी फकीरों के एक दरवेश नृत्य की एक टोली बनाकर सारे यूरोप और अमरीका में घूमता रहा और उसने कहा सिर्फ देखो और कुछ मत करो बीस लोगों की टोली है वो नाचना शुरू करते हैं फकीरों का नाच और जितने लोग बैठे हैं वो थोड़ी देर में ध्यानअस्थ हो जाएंगे वो सिर्फ देखेंगे मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स उनके प्राणों में उतर जाएंगे और उनके भीतर भी करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स पैदा होंगे जो बाहर हो रहा है वही आकृति उनके भीतर भी ढोलने लगेगी बाहर वो जो फकीर नाच रहे हैं उनके नाचने की जो रिदम और गति है और जो लय वो धीरे धीरे उनके हृदय की गति और लय बन जाएगी और उनके भीतर भी कोई नृत्य शुरू हो जाएगा और उनकी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा आख से जो हम देखते हैं कान से जो हम सुनते हैं औ से जो हम स्वाद लेते हैं नाक से जो हम गंध लेते हैं उस सब के संबंध है मंदिरों में घंटे कभी हमने लटकाए थे हर कोई घंटा मतलब का नहीं है कुछ विशेष घंटे ही काम के हो सकते हैं तिब्बत के पास एक विशेष घंटा होता है शायद आप में से किसी ने देखा हो वो घंटा ऐसा लटकाने वाला नहीं होता बर्तन की तरह बड़ा होता है बर्तन की तरह होता है और डंडे को उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है जैसे एक बाल्टी रखी हो उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है उस डंडे और उस घंटे के बीच चोट का एक विशेष क्रम है उस चोट करते से घंटे से जोर की आवाज निकलती ओम मणि पद्मे पद्म पूरा सूत्र तिबेतन का उससे निकलता है और ये सूत्र बार बार मंदिर में गूंजता रहता है और इस सूत्र के कुछ उपाय हैं ये सूत्र हमारे भीतर जाकर कुछ कुछ चक्रों पर चोट करना शुरू कर देता है और उन चक्रों की शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है ओम का उपयोग भीतर उसकी गूंज शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए थी अकेले ओम का ही नहीं मुसलमान कहते हैं अमीन वो ओम का ही रूप है क्रिश्चियन भी कहते हैं अमीन वो ओम का ही रूप है अंग्रेजी में शब्द है ओमनी साइंट ओमनी पोटेंट ओमनी प्रजेंट वो सब ओम से ही बने हुए शब्द हैं ओमनी साइंट का मतलब है जिसने ओम को देख लिया ओम का मतलब है विराट ब्रह्म ओमनी प्रजेंटकार है जो ओम के साथ मौजूद हो गया ओमनी पोटेंटकार है जो ओम की तरह शक्तिशाली हो गया जो परमात्मा के बराबर शक्ति बीस से भर गया अब ये जो ओम शब्द है इसमें ए यू एम आवनिया है ये ध्वनिया अगर व्यवस्था से गुंजाई जाए तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगती इस है इससे उल्टी ध्वनिया भी हैं, जो चोट की जाए तो ऊर्जा नीचे जाने लगती आज अमेरिका में जाच है ट्विस्ट है और शेख है और जमाने भर के नृत्य है उन सबकी ध्वनि लहरी उन सबके रिधिम सेक्स ऊर्जा को नीचे तरफ ले जाने वाली इसलिए अगर आप ट्विस्ट देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपके भीतर ट्विस्ट होना शुरू हो गया आपके भीतर कोई शक्ति डवाडोल होने लगी आधुनिक जगत में विकसित सभी नृत्य और सभी संगीत की व्यवस्थाएं मनुष्य के काम का शोषण इसलिए आहार का मतलब बड़ा है जो भोजन हम ले रहे हैं उसके परिणाम होंगे ही उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो यंत्र है वो साइको केमिकल है उसमें पीछे मन है तो नीचे रसायन है और रसायन पूरे वक्त काम कर रही केमिस्ट्री हमारे पूरे शरीर में पूरे वक्त काम कर रही हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसके परिणाम होंगे भोजन में ऐसे भोजन हैं जो मनुष्य को ज्यादा कामुक बनाए मधुमक्खियों के छत्ते में एक खास तरह की जैली होती तो मधुमक्खियों के बाबत आपको शायद थोड़ा पता हो कि मधुमक्खियों में एक ही रानी मक्खी होती है जो बच्चे पैदा करती, और बाकी सारी मधुमक्खी स्त्री मादा मधुमक्खी सिर्फ मजदूर का काम करती उनकी जिंदगी में सेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती फेबरे जिसने इन सबका मधुमक्खियों का विराट गहन अध्ययन किया वो बड़ी हैरानी में पड़ा कि लाखों मधुमक्खियों की जिंदगी में कोई सेक्स क्यों नहीं होता आखिर वो भी मादा है उनकी जिंदगी में भी सेक्स का यंत्र पूरा है लेकिन फिर भी सेक्स नहीं है बात क्या है तो बड़ी उसे हैरानी का जो नतीजा निकला वो ये कि मधुमक्खियां खास तरह की जेली इकट्ठी करती है जो सिर्फ मादा रानी ही खाती है बाकी बाकी सब मधुमक्खियों को सिर्फ तीन दिन के लिए जन्म के बाद वो खाने को मिलती है उसके बाद खाने को नहीं मिलती वो जेली में ही सारा राज इसलिए उस जेली को रिजुबिनेशन के लिए कई पागलों ने प्रयोग किया कि आदमी को भी उसकी गोली बना के खिला दी जाए तो शायद बूढ़ा आदमी जवान हो जाए उस जेली से बहुत सी क्रीम भी लोगों ने बनाई और लाखों स्त्रियों अपने चेहरों पर पोती कि शायद उस जेली से सौंदर्य प्रकट हो जाए वो जेली विशेष विटामिन लिए हुए जो अति कामुकता पैदा कर देती है तो वो जो रानी मधुमक्खी है उसकी कामुकता का हिसाब लगाना मुश्किल वो 2000 अंडे रोज देती और देती ही चली जाती है वो लाखों अंडे एक ही करोड़ों अंडे एक ही मादा पैदा कर देती इतनी सेक्स एक्टिविटी उसके भीतर पैदा हो जाती और अब तो अब तो हम जानते हैं हारमोन्स की खोज ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर एक पुरुष को भी स्त्री हार्मोन्स के इंजेक्शन दे दिए जाएं, तो उसका शरीर पुरुष का न रहे के थोड़े दिनों में स्त्री का हो जाए अगर एक स्त्री शरीर को पुरुष इंजेक्शन दे दिए जाएं, तो उसका शरीर थोड़े दिनों में स्त्री का न रहे, कि का न रहे कि पुरुष का हो जाएगा 45 45-50 साल के बाद आमतौर से कुछ स्त्रियों को मूंछानी शुरू हो जाती उसका कुल कारण इतना है स्त्री हार्मोन कम हो गए और शरीर में पड़े हुए पुरुष हारमोन प्रभावी होने लगे इसलिए मूंछानी शुरू हो जाएगी स्त्रियों की आवाज पचास साल के बाद पुरुषों से मेल खाने लगेगी उसका कुल कारण इतना है कि पुरुष हार्मोन स्त्री हार्मोन का अनुपात टूट गया स्त्री हार्मोन कम हो गए पुरुष हार्मोन अनुपात में ज्यादा हो गए तो आवाज में बदलाव हो जाएगी ये सारा केमिकल मामला है हम जो भोजन ले रहे हैं उस तो बहुत कुछ निर्भर है हम कैसा भोजन ले रहे हैं इस भोजन में यदि मादक तत्व है इस भोजन में यदि लाने वाले तत्व हैं, तो वे शरीर को शरीर ऊर्जा को काम ऊर्जा को नीचे की, तर� oh की तरफ प्रवाहित करेंगे इस भोजन में अगर उत्तेजक से, से, एक्टिवाइजर तो वे शरीर की और काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे अगर इस भोजन में ट्रेंकोलाइजर से अगर इस भोजन में सामक तत्व है जो की मन को शांत करते हैं उत्तेजित नहीं करते हैं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 इस बात का विचार करके सुनेगा कि जो संगीत उत्तेजित करता है वो व्यर्थ है जो संगीत शांत करता है वो सार्थक है वो ऐसे दृश्य नहीं देखेगा जो उत्तेजना से भर देते हैं अब आपने देखा होगा फिल्म भी अगर आप देख रहे हैं तो वैसी ही फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं जो थ्रिलिंग जो उत्तेजक है जिनमें आपके रोए खड़े हो जाए रोमटे खड़े हो जाए जो रोमांचकारी हैं इसलिए फिल्म का एडवर्टाइज करने वाला अपनी फिल्म के एडवर्टाइज करने के लिए लिखेगा कि ऐसी रोमांचक फिल्म कभी नहीं बनी आपके रोंगटे खड़े हो जाए लेकिन जिस फिल्म में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप गलत आहार कर रहे हैं वो तेजक डिटेक्टिव है हत्या है खून है वो सबका सब आपको उत्तेजना से बढ़ रहा है अगर फिल्म को देखते वक्त फिल्म ना देखे आप किसी दिन कोने में खड़े हो जाए लोगों को देखे फिल्म मत देखे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज उत्तेजित करती है जब उत्तेजना का चित्र आएगा सारे लोग अपनी छोड़ के को सीधा कर लेंगे सांसें उनकी ठहर जाएंगी कि पता नहीं सांस के लेने में कोई चीज चूक ना जाए वे थिर हो जाएंगे बिल्कुल और जब उत्तेजक चित्र चला जाएगा वे वापस अपनी कुर्सियों से टिक जाएंगे फिर वो आराम से देखने लगेंगे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 और अगर उसे जिंदगी को नीचे ही ले जाना है तब भी सोच समझ के ले जाए फिर वही ले जाए जो नीचे ले जाने वाला है लेकिन हमें कुछ पता नहीं हम अंधों की तरह टटोलते रहते हैं एक हाथ ऊपर भी मारते हैं एक हाथ नीचे भी मारते हैं सुबह चर्च भी हो आते हैं सांझ फिल्म भी देखाते हैं। चर्च में चर्च की घंटी भी सुन लेते हैं होटल में जाके नृत्य भी देखाते हम इस तरह अपनी जिंदगी को अपने हाथ से काटते रहते हैं।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 फिर ये बुद्ध महावीर कृष्ण इनका नाम भी ना लें क्योंकि ये ठीक लोग नहीं है आपकी यात्रा में बाधा बनेंगे आपको नरक जाना है अपनी गाड़ी पकड़े और अपनी गाड़ी पे मजबूती से रुके रहे लेकिन आदमी अजीब एक पांव नरक की गाड़ी पे रखे रहता है एक पांव स्वर्ग की गाड़ी पे रखे रहता है कहीं भी नहीं पहुंच पाता उसकी सारी जिंदगी घसीटन बन जाती है वो यहां से वहां तक घसीटता रहता है आदमी ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए है वो दोनों तरफ खींचते रहते हैं कभी ये बैल थोड़ा खींच लेता है फिर मन पछताता है कि नरक चूक गया थोड़ा इस तरफ चले फिर थोड़ा नरक की तरफ गए कि फिर मन पछता है कहीं स्वर्ग ना चूक जाए थोड़ा उस तरफ चले और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है बैलगाड़ी कहीं पहुंच नहीं पाती अस्थि ढीले हो जाते हैं और बैल मर जाते फिर नई दुनिया फिर नई जिंदगी फिर वही काम हम शुरू करते हैं पुरानी आदत से निर्णय करें कहाँ जाना है निर्णय करें क्या होना है